ना? ना? तो ध्यान जब ही एक है जैसे घटना जितनी मिट्टी के विकार है ये बात तो ठीक है कारण तो कार्य नहीं होता है कारण ये अवस्था विशेष होकर क्या कहा जाता है जब मिट्टी की घटा की प्राप्ति होगी तो मिट्टी को क्या देंगे तो वो घट मिट्टी है तो मिट्टी ही सत्य है वो बातों से भी मानते हैं लेकिन एक मिट्टी ही सत्य है जब यह कहा जाए तो मिट्टी में विद्यमान जो उसका गंध है इस है इन विशेषणों का विषय होता है उसी प्रकार से जैसे मिट्टी सत्य है विषा कहा जाए तो जैसे मिट्टी के विशेषणों का निराकरण नहीं होता है वैसे भ्रम के विशेषणों का निराकरण विशिष्ट होता है लोग ध्यान नहीं देते हैं ऐसे ही वो कुछ कुछ तो सुनना कुछ बोलना संघो में और कुछ नहीं है तो ऐसे एकदम ज्ञान है और कुछ और कुछ ज्ञाता नहीं है कुछ नहीं है लेकिन जब कहते हैं संघो घन है संघो भी संजोव है इसका पदार्थ वो नहीं है वो मिस्त्री नहीं है करकरा नहीं है ऐसा कुछ हो गया लेकिन जो संघो है तो संघो में रस है की नहीं उसका परिवार है कि नहीं इसका नहीं है, ब्रह्म ज्ञान लेकिन उसके और भी का इसे विशेषण सकता है निराकरण के लिए सब कह सकते हैं लेकिन और कोई विशेषण नहीं है नहीं है, निराकरण के अब जैसे की रक्ता घटा कहा जाए तो रक्टर तुम विशेष संदेस त्याम तो बनीला दनोवा परमाना दी कने का नुवे न तो बोल सब्जी देना चाहिए देखो न तो जेडे को प्रज्ञान देण करैते तोला उसने ज्ञान तो, नहीं दो नहीं दो तो है ज्ञान रूप है जेडे तुके हि राखण देलिया वेजे इतर प्रज्ञान देने से सभी विशेष समझरा प्राप्त हो जाएगा ये तो इतक पर बात है इससे दृष्टि पूरा सारा दिता हुआ ठीक है ये तो एक दो तीन चार आह और लोग सीसी में ये तो पता हुआ नहीं सीसी में नहीं देखा था ना चार आह चार ठीक तो इसको ध्यान इससे है है ये आपने जो देखा होगा नहीं जगह देखो, तो पहले इसमें पहलेकर मत देखिए मत देखेंगे यथा सोमवेकैन मृत पिंडेन सर्व मृद विज्ञातम सहुवाचारम्बणिकारो नाम विनियम मृत केव सत्यम यही है ना इसका अर्थ ऊपर देखो लिखा है सोम में संबोधन यथा जिस प्रकार मृत एक मृत पिंड का ज्ञान होने के? एक मृत पिंड का उसके किसके मृत पिंड के घट तराव वादी सभी विकार ज्ञात हो जाते हैं घट सराव वादी सभी विकार विकार का मतलब क्या है यहाँ अब श्रुति देखो सोम में हे सोम यथा जिस प्रकार एक मृत पिंडेन एक मृत पिंड का ज्ञान होने से एक मृत पिंड का या एक मृत पिंड ज्ञात होने से सर्वम का अर्थ है घट सराव वादी सभी विकार मृदमय ज्ञात हो जाते हैं कैसे ज्ञात हो जाते हैं वो अनुवाद में छूट गया है ना? कि सभी विकार ज्ञात हो जाते हैं कैसे ज्ञात हो जाते हैं मृदमय अच्छा एक मृत पिंड का ज्ञान होने पर अच्छा ऐसा समझ लेना की सर्वम मृदमयम अच्छा ठीक है मृदमयम का अर्थ हो गया मिट्टी के विकार मृदमयम का क्या अर्थ हो गया <laughs> तो घट सराव वादी जो विकार अर्थ किया है ये मृदमयम का अर्थ हो गया मृदमयम का क्या हुआ घट सराव वादी विकार <laughs> है लग गया कि घट सराव वादी सभी विकार ज्ञात हो जाते हैं मृदमयम का घट सराव वादी विकार इतना लगा और वाचार मणम विकारो नाम की विकार विकार का मतलब है घटादी पदार्थ है घट सराव वादी घटादी विकार वाचारणम वाणी के आलम्बन मात्र है वाणी के नाम दे नाम मात्र है यह शंकर वास्तव के अनुसार चल रहा है तो देखो वाचारणम विकारा विकारा वाचार मणम बिकारा का क्या घटादी विकार और वाचारणम का क्या है वाणी के आलम्बन मात्र है हिंदी में देखो मिला क्या लिखा है घटादी है नाम मात्र है तो विकार विकाराचारणम विकार कर आचार मतलब वाणी के आलम्बन मात्र है नाम का क्या अर्थ है नाम मात्र है तो सुनो वाणी के आलम्बन मात्र है मतलब वाणी के आलम्बन मात्र है नाम मात्र है मतलब केवल नाम है वास्तव में वो कौन गटाजी विकार तो श्रुति क्या कहती है कि विकार वाचारम्भम विकार वाणी का आलम्बन मात्र है नाम नामध्यम नाम मात्र है केवल नाम है और कुछ वास्तव में विकार नहीं है मृतिका इत्यो सत्यम मृतिका ही सत्य है मृतिका इति मृतिका ही सत्य है लग गया इतना और ऊपर ही देखना हिंदी में उसी प्रकार एक पर ब्रह्म का ज्ञान होने पर है ना संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है या संपूर्ण जगत वाणी का आवलम्बन मात्र है नाम मात्र है एक ब्रह्म ही सत्य है वास्तव में इतने अंश को अलग जो है देना चाहिए बाद में क्योंकि अनुवाद तो इतना ही है ना सु का कितना मृत का ही सकते हैं, याद दिलाना इसको बदला देंगे उसी प्रकार वाला बाद में देना चाहिए श्रुति के बाद में क्यों सुर्तिधृत नहीं है वैसी उसी प्रकार एक पर का ज्ञान होने पर जैसे एक मृत पिंड का ज्ञान होने पर घट सराव आदि सभी विचार ज्ञात हो जाते हैं तो एक परम ब्रम का ज्ञान होने पर क्या ज्ञान हो जाएगा संपूर्ण जगत एक परम भ्रम का ज्ञान होने पर संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है हैं? तो जैसे घटाधी विकार वाणी की आलंबन मात्र है वैसे संपूर्ण जगत कैसा है वाणी का नाम मात्र है मतलब वास्तव में केवल नाम लिया जाता है जगत है और सब एक भ्रम लिख सकते है ठीक है इस श्रुति के आचार विकारो नाम नहीं है ना नीचे टिप्पणी में देखेंगे यह शंकर की टीकाओं के अनुसार अर्थ है वाचारंभम करते वागा मात्रम, वाणी का मात्र। वाणी का का। मात्र, नाम दे स्वार्थ में ढेट प्रत्यय हुआ है तो नाम एवं के केवलम केवल नाम ही है क्या घटा दी विकार विकार केवल नाम ही है मतलब ना विकारों नाम वस्तु अस्थि की विकार नाम वाली कोई वस्तु घटाधी विकार नाम वाली कोई वस्तु नहीं है नाम मात्र है मिट्टी सत्य है वैसे जगत नाम की कोई वस्तु नहीं।, नहीं है तो नाम के लिए है है कुछ नहीं ब्रह्म ही लग गया ऊपर मनोविकारो नाम इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म में सभी विशेषों का निराश निषेध हो जाता है विशेष कर विशेषण है न निर्विशेष जो कहते है ना वहाँ विशेष का क्या है विशेषण क्या है इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म में सभी विशेषो का निषेध हो जाता है यहाँ कारण रूप से लक्षित निर्विशेष ब्रह्म कोई सत्य कहा जाता है कारण रूप से लक्षित हाँ कोई सत्य कहा गया है नाम मात्र का मिथ्या जगत वास्तव में नहीं होता है जो नाम मात्र का जगत होगा वो सत्य होगा कि मिथ्या होगा तो वास्तव में होगा नाम मात्र का जगत कैसा होगा मिथ्या वास्तव में नहीं होता है इसलिए ब्रह्म में सभी विशेषो का विशेष जाना चाहिए है न्याषण तथा जैसे मृतिका इतव सत्यम यहाँ पर एव पद के द्वारा मृतिका से अतिरिक्त सभी विशेषों का निषेध याद होता है है ना वैसे ही ब्रह्म से अतिरिक्त सभी विशेषों का निषेध जानना चाहिए मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त कोई विशेष है ही नहीं कोई वस्तु है ही नहीं लग गया जैसे मिट्टी से अतिरिक्त सभी विशेष का निषेध हो गया विशेषण का और ब्रह्म से सभी विशेषणों का निषेध हो गया शंकर ठीक है ऐसे अर्थ किया जाता है और कुछ नहीं। यही अतः सिद्धांत है। अब यहाँ देखो सभी सब विशेषाधिक मत यह कथन उचित नहीं है क्यों? तो देखना यह वाक्य सदविद्या का है छो है सद विद्या है सदैव मदरासी यह सब सद विद्या है यह वाक्य सदविद्या का है सद विद्या के आरम्भ में एक के ज्ञान से सब ज्ञान सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा की गयी है है ना एक के ज्ञान से क्या है सबके ज्ञान की ठीक है इस प्रतिक्रिया को सुनकर शिष्य ने विचार किया कि जगत में विभिन्न पदार्थ हैं जगत में अच्छा। उनमें एक को जानने से दूसरे पदार्थ को नहीं जाना जा सकता है घट को जानने से पट को जाना जाएंगे क्या जगत में विविध विविध पदार्थ हैं उनमें एक को जानने से दूसरे पदार्थ को नहीं जाना जा सकता है शिष्य के इस अभिप्राय को समझ गुरु ने इस भाव ऐसी उत्तर दिया की जगत का मूल कारण एक वस्तु है जगत का मूल <mool> कारण एक वस्तु है मतलब जो कार्य जगत है ना तो कार्य पदार्थ है तो एक कार्य को जानने से दूसरे कार्य को जान सकते हैं क्या कार्य तो दिखाई देता है तो शिष्य ने सोचा कि जगत में तो बहुत सारे पदार्थ हैं तो एक को जानने से दूसरे को कैसे जान सकते हैं तो शिष्य क्या ऐसे अभिप्राय को समझकर कर तो आचार्य ने इस भाव से उत्तर दिया कि जगत का मूल कारण एक वस्तु है जगत का मूल कारण वह कारणावस्था में एक रूप से रहती है कारणावस्था में और विविध कार्यावस्थाओं को प्राप्त करके विविध रूपों में रहती है जैसे देखना मिट्टी मिट्टी जो है ना कारणवस्था में एक रूप से है कारणावस्था मतलब कांड कारणत्वस्था में एक रूप से रहती है और कार्य कार्यत्वावस्था में क्या होती है कि वो घट सराववादी रूपों में रहती है घट सराववादी तो दोनों रूप कैसे है उसके दोनों रूप कैसे है सत्य है और कैसे सत्य देखना अभी है ना दोनों रूप कैसे है मतलब ध्यान देना कि मिट्टी में घटत अवस्था घटत घटत अवस्था आती है कि नहीं आती है है। मिट्टी में घटत्व अवस्था तो आने पर उसको घट कहते हैं कि बिना घटत अवस्था तो को आए ही घट कहा जाता है घटत तो आने पर घट कहते हैं तो घटत अवस्था वाली मिट्टी सत्य ही तो है घटत अवस्था वाली मिट्टी ही तो सत्य है घटत अवस्था वाली मिट्टी ही घट है क्या घटत अवस्था वाली मिट्टी ही तो घटोवस्था तो वाली मिट्टी होती कि नहीं होती okay. ना होकर भाषती है होती है okay. तो फिर सत्य है तो घट भी सत्य है मिट्टी भी सत्य है घट भी सत्य और okay. वैसे ही क्या है कि जो ब्रह्म ब्रह्म है ना तो कारणावस्था में एक रूप से रहता है नाम रूप का विभाग है पहले ने? तो एक स्वरूप एक रूप में रहता है और कार्यावस्थाओं में विविध रूपों से रहता है जड़ चेतन विविध रूपों में रहता है जड़ चेतन तो वहां तो अहंकारत्वादी इत्यादि अवस्थाएं प्रकृति की आती है हम्म और शरीर के साथ जीव का संयोग होता है और उसके क्या ज्ञान गुण का विकास वस... ज्ञान गुण का विकास होता है तो ध्यान देना कि करना जगत का मूल कारण एक वस्तु है ब्रह्म वह कारणवस्था में एक रूप से रहती है एक रूप क्यों क्योंकि नाम रूप का विभाग तो एक ही है चलिए और विविध कार्यावस्थाओं को प्राप्त करके विविध रूपों में रहती है वे दोनों रूप सत्य है जैसे मिट्टी से घट हुआ रजू सर्व जैसा है क्या तो वैसे यहां भी है इनमें एक कारण ब्रह्म को जानने पर सब कुछ जाना जाता है पंक्ति लगाना है। एक कारण ब्रह्म को जानने पर सब कुछ जाना जाता है इस इसलिए यहाँ मृतिका दृष्टान्त का, का वर्णन हुआ है है ना नज्जु सर्व दिया का दिया है हाँ मृतिका दृष्टान्त है एक मिट्टी को जानने से घटा दिए सभी को जान लेंगे एक रज्जु को जानने ऐसी सर्फ का ज्ञान जान क्या रज्जु के ज्ञान से सर्फ का ज्ञान होगा जो रज्जु के ज्ञान ऐसी सर्फ के ज्ञान की निवृति होगी सर्वान की निवृत्ति तो सबका ज्ञान तो नहीं होगा पर मिट्टी के जानने से घटका का ज्ञान होगा की नहीं होगा किस प्रकार की घटा मिट्टी ही है इस रूप में होगा की नहीं होगा हा? अच्छा आगे ध्यान देना तो एक के ज्ञान होने पर वहाँ सबका ज्ञान हो जाता है पंक्ति लगाइए कहा भैया हाँ जी इनमें एक कारण ब्रम को जानने पर सब कुछ जाना जाता है इसलिए यहाँ मृतिका दृष्टान्त का वर्णन हुआ है वाचारम्भम वाचा तृतीयांत पर है ना यहाँ वाचा यह तृतीयांत पर है वाचा कैसा पर है अध्ययने वसती बोलो क्या अर्थ है इसका है कार्य सिद्धांत कुंभली बोलो मतलब अध्ययन वसती अर्थ हो गया क्या हो तो गया यहाँ प्रयोजन प्रयोजन की निमित्त विवक्षा होने पर तृतीय हुई है अध्ययन के लिए वास करता है तो वास करने का प्रयोजन क्या है अध्ययन के लिए निवास करता है तो निवास किस प्रयोजन से करता है अध्ययन है ना तो प्रयोजन यहाँ पर अध्ययन है तो प्रयोजन की निमित्त होने से क्या हो गई तृतीया तो तृतीया होने पर भी जो है ना वो है क्या प्रयोजन है अध्ययन से रहता है तो पहले अध्ययन फिर रहना ऐसा है क्या तो प्रयोजन की निमित्त विवक्षा है वहाँ बताइए उसी प्रकार यहाँ देखना वाचा या तृतीयांश पर है प्रियोजन की हेतुत्वन हेतुत्वक्षा होने पर हे है। है तो हो तो यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा की वाघ इंद्री वाघ इंद्री के लिए अध्ययन के लिए अर्थ हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा यही अर्थ होगा ना वाग के लिए ये होगा ना वाघ के लिए अब देखना यह शब्द अजहत लक्षणा से एक होती है जहाज लक्षण दूसरी क्या होती है अजहद लक्षणा से वाग आदि के व्यवहार का बोत अक है वाग आदि के बिवहर तो अर्थ तो हो जाएगा वाग आदि इंद्रियों के व्यवहार के लिए क्या होगा वाग आदि इंद्रियों के या वाग आदि इंद्रियों से होने वाले व्यवहार के लिए चलो वाघ आदि के व्यवहार के लिए कर लो है ना वाघ आदि के शब्द कर हुआ ये वाचा वाचा हाँ वाघ आदि के वागादी के लिए ये तो अर्थ हो गया की तरह वो तृतीया होने से अवजात लक्षण से किसका बोधक हो गया व्यवहार का तो वाघ आदि के व्यवहार का बोधक है कौन तो सा शब्द है वाचा शब्द है वाचा है न आरभ्य देखो आरम्भम कर्ज करते हैं इति आरभ्य आरभ्यते का क्या अर्थ है आलभ्यते रलो रहा है न आरभ्यम का क्या अर्थ है अलभ्यते का क्यों अर्थ हो गया अब इस, इस, इसी को आगे समझा रहे हैं है ना? इसको समझा रहे हैं आरम्भन शब्द कर्म में लुट प्रत्यय कर देते बना है कर्म में लुट प्रत्यक तो वाचा वाचा का देखना कोष्ट के बाहर वालान से व्यवहार के लिए वाचा का क्यार्थ होगा तो अभी बताया था ना बोला तो वाघ आदि के व्यवहार के लिए वाघ आदि के व्यवहार के लिए ना वाग तो व्यवहार वाक इंद्रिय से होता है कि नहीं होता है, है ना? तो, तो हो गया के लिए कैसे वाचिक व्यवहार के लिए और काय व्यवहार के लिए क्या वाचिक व्यवहार के लिए और काय व्यवहार के लिए वाचिक व्यवहार किस इंद्री से होगा वाक इंद्री से होगा वाणी से होगा वाक इंद्री से होगा और काय व्यवहार क्या है जल लाना घर से जल लाते हैं ना घड़ बने बिना मिट्टी से जल ला सकते हैं नहीं। नहीं? नहीं। मिट्टी से जल नहीं ला सकते घर से जल ला सकते तो जल लाना कैसा व्यवहार है काय व्यवहार है है ना ये किस इंद्रिय से होगा हाथ से होगा से होगा तो वाचा कर्त होगा कि वाक्य और हस्त के वाक इंद्री और हस्त इंद्री के व्यवहार के लिए क्या वाक इंद्री और हस्त इंद्री के वाक इंद्री का वाक, वाक और हस्त के व्यवहार के लिए समझ में अब ध्यान देना यदि मिट्टी घट रूप में परिणत न हो तो यह घट है ऐसा वाक व्यवहार होगा वाक से व्यवहार होगा कैसा मिट्टी से जब तक घटना बने या घट है इस प्रकार वाचिक व्यवहार होगा तो वाचिक व्यवहार कब तक नहीं होगा जब तक घट नहीं होगा और जल कब तक नहीं ला सकते हैं जब तक घट नहीं, नहीं होगा तो ये हो जाएगा कि मतलब वाचिक और कायिक व्यवहार के लिए वाचिक और कायिक वाचिक और कायिक व्यवहार के लिए किसका अर्थ हो गया का अच्छा अब इसको समझना है आपको आरम्भणम को लगाइए मृत पिंड से मृत पिंड से विकार विकार है ना विकार कर्त हुआ यहाँ पर घटत श्रावतवादी रूप विकार घटत श्रावतवादी यहाँ विकार कर दिया इन्होंने आकृति क्या है आकृति या अवस्था घट में कौन सी आकृति रहेगी आकृति होती है आसाधन आकृति कौन होती है तो तो जो है ना कि तो मिट्टी से जब घट बनेगा तो उसमें कौन सी आकृति आएगी मिट्टी में घटत श्रावत्व की मृत पिंड से घटत्व श्रावत्वादी रूप विकार तथा नाम देबंधित होते हैं घट आदि नाम संबंधित होते हैं इसको समझो वाचारमणो विकारो नाम वाचारमणो? वाचारमणो विकारो नाम नहीं। है ना? तो इसको कैसे बताऊं? सुनो दोबारा देखिए ऊपर से प्रयोजन की हेतु विवक्षा होने से अध्ययन बसत इस प्रयोग के समान तक हुई है है ना? कहाँ पर वाचा या शब्द अजात लक्षणा से वाग आदि के व्यवहार का बोधक होगी मतलब वाक व्यवहार के लिए और हस्त हाथ के व्यवहार के लिए हाथ से क्या भी? हाथ का व्यवहार क्या है जलाना क्या है और वाक का व्यवहार क्या है उच्चारण करना वाचिक व्यवहार कैसे होगा अयम गटा बोल करके और कायिक व्यवहार का क्या है जल को लाना अच्छा आरब्यते कर थे आलभ्य आलभ्यते का क्या स्पृष से अच्छा तो अब ये आप ध्यान देना कि मिट्टी से मिट्टी में जो है ना घटत तो स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा क्या स्पर्श करेगा किसमें स्पर्श करेगा मिट्टी, मिट्टी से स्पर्श करेगा मतलब संबंधित होगा मिट्टी से क्या संबंधित होगा घटत श्रावतवादी किस किससे संबंधित होंगे और नाम भी किससे संबंधित होगा मिट्टी से घटत श्रावत होने पर नाम भी मिट्टी से ही सम्बन्धित हो गया समझ में? तो आरम्भम का जो स्पर्श थे कि जो स्पर्श करता है तो क्या स्पर्श करता है बताओ मिट्टी से आदि आदि विकार और तो घट नाम तो आरम्भ का अर्थ हो गया क्या विकार और नाम ना। क्या अर्थ हो गया किस किसका आरम्भ का बात समझ में जो संबंधित होता है मिट्टी से क्या संबंधित होता है घट आदि विकार घटादी नाम तो आरम्भन का क्या गया। ना। ना। हो गया विकार और नाम दिय। लग गया चलिए अब सुनो सुनो यहाँ पर की ये लगाइए वाचा अर्थ हो गया व्यवहार के लिए मतलब वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए लग गया वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए या वाघ इंद्रिय से होने वाले वाचिक व्यवहार के लिए हाथ से होने वाले काय व्यवहार के लिए विकारो नाम निजम करते हैं किसका अर्थ है विकार क्या हो गया यहाँ पर घटत श्रावतवादी रूप विकार और नाम देगा क्या हुआ घटा दी नाम घटा दी नाम और संबंधित होते हैं संबंधित है? okay. तो आरम्भ का क्या हुआ संबंधित क्या हो जाएगा तो इसको ऐसा समझो वाचाकर्थ हो गया वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए संबंधित होने वाले आरम्भन में है हुआ संबंधित वार्षिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए संबंधित होने वाले किससे संबंधित होने वाले बोलो नहीं नहीं किसके लिए संबंधित होने वाले वार्षिक व्यवहार और कायिक व्यवहार के लिए संबंधित होने वाले कौन संबंधित होते हैं विकार और नाम और किससे संबंधित होते हैं किसके साथ संबंध होता है मृतिका के साथ तो लगाइए वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंधित होने वाले मृत पिंड से ये किस हो गया का वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंधित होने वाले विकारों नाम देखार और नाम है विकार और कौन कौन विकार है अब ऐसा या ऐसा करो वाचा बिकारा नाम दे आरम्भम ऐसा भी लगा सकते कि वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए आदि विकार तथा घटादी नाम आरम्भम मृत से संबंधित होने वाले हैं मृत से तो संबंधित होने वाले कौन विकार और तो बिकारा नाम दे आरम्भम बिकारा नाम देखार और नाम, तो नाम, नाम, नाम संबंधित होने वाले है बात ही समझ में आरम करते सम्बन्धित होने वाले हैं कौन विकार और हाँ। किससे संबंधित होने वाले हैं मृत्यु व्यवहार के लिए तो क्या हो जाएगा वाचा वाचिक मतलब वाघ इंद्रिय के द्वारा होने वाले वाचिक व्यवहार के लिए हाथ से होने वाले काय के व्यवहार के लिए संक्षेप में वाक वाचिक व्यवहार के लिए और काय के व्यवहार के लिए घटत श्रावतवादी विकार तथा घट आदि नाम आरम्भम से संबंधित होने वाले हैं मृत्पिंड से अर्थ लगा कि नहीं लगा ये, ये बताइए कि विकार और नाम किस लिए सम्बन्धित होते हैं तो जब तक विकार मतलब विकार कर घटत श्रावतवादी आकृतियाँ की घटत श्रावतवादी आकृतियां जब तक नहीं होंगी या घटत श्रावतवादी अवस्थाएं जब तक नहीं होंगी तब तक अयम घटा इस प्रकार वाचिक व्यवहार होगा और जल लाना रूप व्यवहार होगा तो जब तो जो व्यवहार होता है ना जिस वस्तु से है ना तो वो वस्तु होती है कि नहीं होती है अर्थ अर्थक्रियाकारी मान जानते हैं <laughs> हाँ कि प्रयोजन मतलब क्या है की अर्थक्रियाकारी प्रियोजन जनक तो प्रयोजन का जनक है कि नहीं है तो ये बात सही है कि गलत है जो भी अर्थ किया गया बिल्कुल ठीक करते है ना कि वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए ये मृत से संबंधित होने वाले विकार और नाम है ये गलत है क्या बिल्कुल ठीक है अब चलो आगे पंक्ति लगाना ये देखना वाचा व्यवहार के लिए मृत से है विकार कर घटक शराबवादी रूप विकार तथा नाम दे घट आदि नाम और आरम भरम कर संबंधित होने वाले है लग गया तो ये विकार और नाम किससे संबंधित होने वाले हैं मृतिका से तो ये नाम किसका हुआ मृतिका का तो नाम वाली कौन होगी और और ये विकार कर से क्या होता है रूप तो रूप किसका हुआ तो रूप वाली कौन होगी लगाइए अर्थात मिट्टी ही नाम रूप वाली होती है अर्थात मिट्टी ही इसमें कोई अंतर है तो मृतिका से संबंधित होते हैं क्या नाम रूप तो नाम रूप किसके हुए मृतिका के तो नाम रूप वाली क्या हुई मिट्टी बात है इस बार देखना इसी प्रकार ब्रह्म ही सभी नाम रूपों वाला होता है ब्रह्म ही सभी नाम रूपों वाला होता है सुनो ये ब्रह्म ही सभी जैसे जी पहले मिट्टी एक होती है उसी प्रकार एक ब्रह्म पहले रहता है हैं तो अब ये ब्रह्म ही सभी नाम रूपों वाला होता है कैसे अपने विशेषणों के द्वारा अपने जैसे देखना ये एक किसी का तो नाम है देवदत्त तो जब शरीर को देवदत्त कहते हैं तो शरीर के में रहने वाली आत्मा को कहते हैं नहीं कहते तो वो नाम आत्मा का भी तो वाचक हो जाता है किसका वाचक हो जाता है, है ना? तो अब में ना तो अब नाम किसके शरीर के द्वारा विशेषणों के द्वारा सभी नाम किसके हो जाते हैं विशेषणों के द्वारा सभी नाम किसके हो जाते हैं तो सभी नाम वाला कौन होगा परमात्मा और सभी आकृतियाँ भी विशेषणों के द्वारा किसकी हो जाती है आकृति जो देवत्व मनुष्यत्व आदि है यह किसकी है देह अचेतन की और अचेतन के द्वारा किसकी कही जाएगी जीवात्मा की और जीवात्मा के द्वारा अचेतन की आकृति जो होती है सब अचेतन की ही होगी पर अचेतन के द्वारा किसकी कही जाएगी कहते ना मेरा देह है अब और जीवात्मा के द्वारा किसकी कही जाएगी इस प्रकार सभी जो है नाम रूप किसकी हो गए परमात्मा की वो हो गए तो जैसे कि परमात्मा ही क्या है देवत्व मनुष्य तो, तो, तो में है तो सभी नाम रूप इसके हो गए सब परमात्मा के ही नाम है क्यों वेद से सर्वी और उसने क्या सर्वे वेदाह ये विष्णु पुराण में है नता इसमें सर्वच शाम प्रतिष्ठा ये नम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं किस परमात्मा को सर्वच शाम प्रतिष्ठा यस्वती कि सभी शब्दों की शाश्वत स्थिति जिनमें है सभी शब्दों की में तो सभी शब्दों की शाश्वत स्थिति जिनमें है शब्द जो है ना अपने अर्थ में रहता है संबंध से तो शब्द की स्थिति में होती है अर्थ में होती है सभी तो सभी शब्दों तो सभी शब्दों की शाश्वत स्थिति जिनमें है मतलब सभी मतलब हुआ की वे सभी शब्दों के अर्थ है सभी शब्दों के है परमात्मा तो सभी नाम रूप किसके हुए परमात्मा के लगाइए पंक्ति इसी प्रकार ब्रह्मी सभी नाम रूपों वाला होता है विकारा शब्द पुलिंग बनाना चाहिए विकारा शब्द और नाम नियम शब्द है।, है ना विकारों नाम नियम विकारा पुलिंग है ना और नाम नियम कैसा है अच्छा लगाइए आरम्भम शब्द इन दोनों का विशेषण है आरम्भम शब्द इन दोनों का विशेषण है किसका विकार का आरम्भ का संबंधित होने वाला मृत पिंड से संबंधित होने वाला क्या संबंधित होने वाला बोलो विकार और नाम तो विशेष कौन होगा नहीं वो सुनो मृत पिंड से संबंधित होने वाला विकार और नाम भी संबंध रखने वाला विकार और संबंध रखने वाला विकार और नाम तो संबंध तो यहाँ पर विशेष कौन हुआ विकार हो नाम विशेषण कौन हो गया आरम्भ है ना आरम्भ क्या हो गया विशेषण तो इस स्तृति का व्यवहार के लिए मृत से संबंध रखने वाले मृत से विकार और नाम है लग गया व्यवहार के लिए मृत से संबंध रखने वाले घटतवादी विकार तथा घटाधि नाम है लग गया आरम्भ शब्द इन दोनों का विशेषण है यहाँ एक शेष से एक वचन कि यदि दोनों का विशेषण है तब तो कोई कहे कि दो बार लिखना चाहिए हैं तो कहते हैं एक शेष से एक वचन नहीं नहीं हाँ दोनों का विशेषण है तो द्विवचन होना चाहिए दोनों का विशेषण तो? तो कहते हैं एक शेष कर देते हैं ना तो एक वचन हो गया नहीं। नहीं। रामस्या रामस्या फिर तो क्या शेष रहता है रामी कुछ चलिए एक शेष से एक वचन आ गया और लिंग सामान्य की विवक्षा से क्या गया लखन सकिंग बात यह है ना कि यदि यदि ध्यान देना नाम नामध्यम कैसा है नपुंसक लिंग है कैसा है तो फिर वाचार मणम भी नपुंसकलिंग में तो नाम नामध्यम का विशेषण बनेगा विकार का विशेषण नहीं बनेगा कोई विकारा लिंग है तो कहते हैं लिंग सामान्य की नपुंसक लिंग का प्रयोग कर दिया कहाँ पर और मणम में तो दो लिंग सामान्य की विवक्षा से जब नपुंसकलिंग हुआ तो दोनों का विशेषण बन जाएगा किसका किसका अधिकार का और लगाइए यद्यपि मृतिका और उसके कार्य घटादी के अभेद का प्रतिपादन मृतिका और उसके कार्य घटादी के अभेद का वाचार विकारा इतना कहने से ही हो जाता है सुनो वाचार विकारा कर हो जाएगा कि हाँ व्यवहार के लिए क्या हो जाएगा व्यवहार के लिए या व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंध रखने वाला घटत श्रावतवादी विकार है क्या व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंध रखने वाला घटक वादी विकार है तो ये ध्यान देना ये किस व्यवहार के लिए संबंध रखेगा वाचिक या कायिक? क्यों भाई? का तो अच्छा चलो हाँ मतलब घटक तो अवस्था घटक तो होने पर ही उसको घटना पड़ेगा नहीं। चलेगा ठीक है लगाइए यद्यपि का और उसके कार्य घटाजी के अभेद का इतने से ही हो जाता है हो जाता है ना? व्यवहार के लिए संबंधित मृत पिंड से कौन संबंध रखता है घटक तो सरावत तो घटक तो के सरावत तो के संबंध होने से घटपट बन जाए घटपट हो जाएगा कौन घटपट हो जाएगा मिट्टी तो अभेद हो गया की नहीं हो गया है व्यवहार के लिए घटव सरावी मृत पिंड से संबंधित हो गए तो घटपिंड घट घट और सराव कौन बन गया तो अभेद है कि नहीं है तो कहते वाचार मणम विकारा इतने से ही मिट्टी और घटादि अभेद का प्रतिपादन हो जाता है फिर भी कोई सोचे कि संज्ञा के भेद से उपादान और उपाधेय में भेद होता है संज्ञा के भेद से तो नाम अलग है एक नाम है मिट्टी एक नाम है घट संज्ञा अलग अलग है ना उपादान क्या है और उपाधेय क्या है घट उपाधेय मतलब कार्य घट सराव आदमी लगाइए फिर भी संज्ञा के भेद से उपादान और उपाधेय में भेद की संख्या का निराकरण करने के लिए है? नाम भी मिट्टी से संबद्ध होता है ये कहा जाता है यदि कोई बोले यदि संज्ञा भिन्न भिन्न है तो उपादान का तो क्या होगा उपादान और उपाधेय में भेद हो जाएगा कार्य कारण में हाँ यह नैय कहते कार्य कारण में भेद है क्यूँकी नाम अलग अलग है ना तो इस संख्या के निराकरण के लिए क्या कहा गया नाम क्या कहा गया नाम हाँ, कि ये नाम भी किसका है मिट्टी का मिट्टी नाम भी किसका है मिट्टी, मिट्टी का ही नाम है तो फिर क्या है कि संज्ञा तो मिट्टी की ही है भले ही घटत तो अच्छा आने पर संज्ञा संज्ञा तो मिट्टी की ही है तो फिर इस प्रकार कार्योकार का भेद हो पाएगा जबकि नाम भी मिट्टी से मिट्टी से ही संबंधित है नाम भी ये जरूर है की घटक विकार होने पर नाम संबंधित है तो नाम संबंधित हुआ किससे हाँ लगाइए इस शंका का निराकरण करने के लिए नाम भी मिट्टी से सम्बद्ध होता है या कहा जाता है अब सुनो तो अर्थल का मतलब हुआ कि वाचिक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंध रखने वाले या मृत पिंड से संबंधित होने वाले घटक स्रावतवादी विकार तथा घटा नाम है मतलब क्या है की नाम रूप के बिना विकार नाम के बिना कोई भी व्यवहार बनेगा नहीं बनेगा नाम जब है न तो व्यवहार के लिए संबंधित होते हैं व्यवहार का मतलब क्या है कायिक व्यवहार और वाचिक व्यवहार बात में व्यवहार का मतलब है प्रयोजन क्या है योजन। जैसे उनका ये व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य वैसा व्यवहार नहीं है बात ही नहीं। में हाँ वैसा ये यहाँ पर नहीं समझना की व्यवहार वाचिक व्यवहार कायिक व्यवहार के मतलब क्या है ये जो तो कार्य होते है ना ये सब लेना व्यवहार पर ऐसे ये व्यवहार का मतलब व्यवहारिक सत्य जैसा यहाँ कुछ नहीं है अच्छा तो मिट्टी परमार सिर्फ क्या यहाँ यदि ये कहें कि व्यवहार के लिए नाम रूप आ मिट्टी से व्यवहार के लिए हो गया घट तो पर मिट्टी परमार क्या उनके यहाँ तो मतलब व्यवहार का मतलब वही वाचिक व्यवहार कायिक व्यवहार लाना है अर्थ वो वर्ष नहीं करना देता वो समझते हैं समी देखना अब कार्य और कारण के एक द्रव्य होने में प्रमाण कहा जाता है नाम रूप संबंधित हो गए ना मिट्टी से तो कहते कार्य और कारण के एक द्रव्य होने में प्रमाण कहा जाता है क्या मृतिका सत्यम है मृत्यु के विकार घटादी मिट्टी ही है मृतिका का अर्थ है मिट्टी है मृतिका का क्या है कौन मिट्टी है मिट्टी के विकार घटसराव सराव आदि है विकारों नाम न ना, तो मृतिका इत्यो सत्यम मृतिका के पहले क्या गैर्य किया मिट्टी के विकार घटा दी मिट्टी के विकार मिट्टी के विकार घट सराव मिट्टी है घट सराव मिट्टी है इति एव है ना इति एव करो का क्या अर्थ है सत्यम करते प्रमाण से सिद्ध है घट सराव वादी मिट्टी है या कथन ही सत्य है, इती करते इती करते है। क्या या कथन ही सत्य है मतलब प्रमाण से सिद्ध है ठीक है दूसरा अर्थ अथवा मिट्टी के विकार घटादी मिट्टी है घटादी एक टेव कर्थ है या वाक्य पहले एक टेव कर्थ किया था या कथन ही अब क्या कर दिया या वाक्य ही सत्यम कर आबादी कर्थ वाला है सत्यम का क्या अर्थ है अच्छा सुनो ऐसा होने पर उपादान मिट्टी और उपादे घट आदि का अभेद होने से अभेद हो गया ना एक उपादान मिट्टी ज्ञात होने पर सभी उपादे मिट्टी हैं कौन उपादे हाँ घट सराब अधिकार मतलब उपादान उपादे की एकता हो गई ना ऐसा होने पर उपादान मिट्टी और उपादे घट आदि का अभेद होने से एक उपादान मिट्टी ज्ञात होने पर सभी उपादे मिट्टी हैं इस प्रकार ज्ञात होते हैं सभी उपाधेय किस रूप में ज्ञात होते हैं क्यूँ वो है, प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं है और आदि, तर्ज वाला है कि नहीं है चलिए कारणावस्था में मृतिका का मृत पिंड नाम होता है है कारणवस्था में मृतिका का उससे लीपना लीपना समझते हो मिट्टी से घर में ऐसा ऐसा करते हैं ना मिट्टी से उसको क्या कहते हैं लिपना हाँ कर्णावस्था में मृतिका का मृत पिंड नाम होता है और उससे लीपना कार्य होंगे और घट भी बन जाएगा लीपना तथा घट निर्माण अधिकारी होते हैं लीपना तथा घट अधिकारी होते हैं लगाइए कार्यावस्था में मृतिका के घट और सराववादी नाम होते हैं तथा उससे जलाना अधिकारी होते हैं बात ही में तो दोनों अवस्थाओं में मिट्टी के नाम भिन्न भिन्न होते हैं पहले नाम क्या है मृत है। या लोष्ट कह लो लुस्ट कह लो या मृत पिंडो तो दोनों अवस्थाओं में मिट्टी के नाम भिन्न भिन्न होते हैं है। नाम दोनों अवस्था में भिन्न भिन्न है और कार्य भिन्न भिन्न है पर मिट्टी में भेद हो जाएगा क्या है कारण द्रव्य मिट्टी में तो भेद नहीं होगा ना वह दोनों अवस्थाओं में एक ही होता है कौन मिट्टी तो मिट्टी ये कारण है मिट्टी ये कार्य है इसलिए एक मृत पिंड के ज्ञान से घटादी सकल मिट्टी ही है इस प्रकार घटादी कार्यो का ज्ञान हो जाता है, है तो उसी प्रकार क्या एक ब्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण जगत का कैसे ज्ञान होगा कि यह सब ब्रह्म ही है एक मिट्टी के ज्ञान से ज्ञान होता है कि घटादी सभी मिट्टी है वैसे एक ब्रह्म के ज्ञान से ये जगत क्या चेतना चेतन सब ब्रह्मी है इस प्रकार ज्ञान हो जाता है लगाइए समझो जैसे लोक में मिट्टी को जानने वाला कोई है जैसे सुनो प्रातः काल किसी ने देखा कि वहां पर मिट्टी मिट्टी थी लोस्ट था सब ठीक है और फिर शाम को आकर देखा तो घटसराववादी है तो वो क्या समझेगा मतलब काल देखा मिट्टी ही थी और कुछ नहीं था शाम को देखा घटकरावी तैयार तो हो गए तो क्या बोलेगा वो कि ये पहले मिट्टी थे अभी भी मिट्टी ही है पहले मिट्टी थे तो उसने क्या अंतर आया उसमे नाम रूप उससे संबंधित हुए कि नहीं हुए तैयार किया गया है, है तैयार की गई है लगा ये। जैसे लोक में मिट्टी को जानने वाला कोई घट सराव वादी को देख कर समझता है की यह पहले मिट्टी ही थे अभी भी मिट्टी ही है उसी प्रकार ब्रह्म वेदता जगत को देखकर यह समझता है कि यह पहले ब्रह्म था अभी भी ब्रह्म ही है लग गया विशिष्ट वस्तु कारण होती है और विशिष्ट वस्तु ही कार्य होती है इसलिए कार्य कारण का अभेद कहा जाता है जैसे घट और मिट्टी का भेद तो जगत और भ्रम का हैं? लग गया? तो कारण क्या है हाँ चलिए अब ध्यान देना विशिष्ट वस्तु कारण होती है और विशिष्ट वस्तु ही कार्य होती है ये बात सही है ना उदाहरण से देखना इसलिए कार्य कारण का भेद कहा जाता है जैसे पिंडत्व विशिष्ट मिट्टी कारण होती है पिंडत्व विशिष्ट मिट्टी तो कारण कैसी वस्तु है विशिष्ट की निर्विशिष्ट और घटत आदि से विशिष्ट वही मिट्टी कार्य होती है, है? मत समझ में तो कारण भी विशिष्ट है कार्य भी विशिष्ट है यदि कोई कहे मिट्टी घट यहाँ पर तो विशिष्ट नहीं है आप कहते हैं की कारण है शुभ चित्रचित विशिष्ट ब्रम कार्यूल चित्रचित विशिष्ट ब्रम्टी और घट में तो घटता नहीं है वहां भी तो घट रहा है मिट्टी कैसी कारण है? विशिष्ट इससे होता है, है? नहीं? नहीं। और स्थूल चीज अचित विशिष्ट वही ब्रह्म की दूसरा ब्रम हाँ वही ब्रह्म कार्य होता है इसको जगत कहते जिस प्रकार मृत पिंड के ज्ञान से उसके घटादी सभी कार्यो का ज्ञान होने पर मृत पिंड के ज्ञान से घटारी सभी कार्यो का ज्ञान होता है ना mm -hmm. तो ज्ञान होने पर भी मृत पिंडगत पिंड मृत पिंड में रहने वाले रूप रसगंध स्पर्श का निषेध होगा क्या mm -hmm. उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से सभी जगत कार्य का सभी जगत कार्य का ज्ञान होने पर भी ब्रह्म के शास्त्र सिद्ध किसी भी विशेष का निषेध नहीं होगा शास्त्र सिद्ध विशेषण का mm -hmm. है न mm -hmm. जैसे मृत्यो यहाँ पर एवकार का प्रयोग होने पर भी मृतिका के रूप रंग स्पर्श आदि किसी भी विशेष का निषेध नहीं।, नहीं होता है वैसे ही ब्रह्म के किसी भी विशेष का निषेध ये अर्थ लगा नहीं। अभी और चलो एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ छोड़ कर तो अब ध्यान देना कि आपने शांक्रम का ये विशेषा के अनुसार क्या समझा आपने वाचारणम विकारो नाम नियम वाचिक व्यवहार और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंधित होने वाले घटतवादी विकार और घटादी नाम है ये बात सही है इनके बिना जल लाना रूप व्यवहार या वाचिक व्यवहार होगा मृतिकाई क्यों हो सत्तम? घटादी मिट्टी ही है या कथन सत्य है घटादी मिट्टी है या कथन ही सत्य है घटादी मिट्टी है या कथन ही या घटादी मिट्टी है या कथन ही अबाधी तर्क वाला है लग गया शंकराचार्य शंकर वास्तव का क्या अर्थ था कि विकार वाणी का पहले करना के लिए और कायिक व्यवहार के लिए आरम्भम मृत पिंड से संबंधित रखने वाले मृत पिंड से संबंध रखने वाले विकारों नाम नियम घटस्वी विकार तथा घटाधि नाम है जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से लग गया लग गया ना हाँ वाचिक और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंध रखने वाले घटकवादी विकार तथा घटादी नाम है लग गया शंकर मत में विकारा विकाराह मणम की घटादी विकार वहाँ विकार से लिया था विशिष्टा दो इतने क्या घटकवादी और यहाँ पर घटादी ही लिखा होगा दे, देखा आपने? है आपने शंकर मत में जो है ना क्या क्या विकार का क्रिया है घटादी हालांकि तात्पर्य में अंतर नहीं आएगा पर उनकी जो रीति है जैसा उन्होंने वो कहते हैं वैसे लिख दिया ठीक है, लिए थी लिए। है? तो अभी देखो असंकर्मत में क्या आप असंकरणमानी के आलम्बन मात्र है वाणी के और बाद में नाम मात्र है नाम मात्र है वाणी के आलम्बन मात्र है और इसका मतलब वास्तव में नाम मात्र मृत्यु का सत्य मिट्टी ही सत्य है ठीक है ये अर्थ है अब देखो यहाँ चलो शांत में वाचारण श्रुति के अर्थ की असंगति एक असंगति तो यही आप जानते हैं कि जैसे वे कहते हैं मिट्टी ही सत्य है और सब कुछ भी नहीं है तो मिट्टी ही कहने से उसके विशेषण का निषेध होगा क्या तो यदि ब्रह्म ही सत्य है तो ब्रह्म के साथ विशेषण का निषेध हो सकता है क्या तो बाकी आगे देखना तो वाचारंभन का क्या है संकर मत में वाणी का आलम्बन वाणी क्यों आलम्बन यही अर्थ किया है नाकर मत में अर्थ किया है वाणी का आलम्बन मात्र लगाइए वाचारंभन शब्द का वाणी का आलम आलम्बन अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि आरभ्यते आलम्भते स्प्रश्य थे कि आरम्भणम आरम्भम कर तो होता है संबंधित होने वाले या संबंध रखने वाले संबंध हाँ संबंध रखने वाले संबंध रखने वाले तो आलम्बन मात्र ही अर्थ नहीं है किसका आरम्भ का और वाणी का आलम्बन अर्थ नहीं होगा या वाणी का आलम्बन मात्र अर्थ नहीं होगा वाणी का आलम्बन अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं प्रमाण देना पड़ेगा किस प्रमाण से कर रहे हैं चलो तुश तुझे न्याय से मान भी लेते हैं ऐसा अर्थ करने पर भी बताइए वाचारम्भों विकारो नाम नियम विकार, है विकारा वाचारम्भम घटा विकार वाणी के आलंबन मात्र है वाणी के और नाम नियम कर रहे नाम मात्र है आलंबन मात्र नाम मात्र में कुछ अंतर लगता है वाणी का आलंबन मात्र वाणी का वाणी का आलंबन क्या होता है ठीक है ना वाणी का आलंबन नाम ही तो होता है ना तो वाणी के आलम्बन मात्र है नाम मात्र है तो यहाँ पर नाम नियम का दूसरा अर्थ हुआ नहीं।, नहीं हुआ ना ये बात समझ में आती है ना तो एक तो पुनरुक्ति दोष हो गया शंकर अर्थ में शंकर संवत अर्थ में क्या दोष हो गया क्योंकि वाचारम का अर्थ हुआ वाणी का आलम्बन मात्र और नाम नियम का अर्थ हुआ नाम मात्र तो वाणी का आलम्बन ही तो नाम होता है तो पुनर्ुक्ति हुआ की नहीं हुआ तो क्या अर्थ करने का तरीका हुआ तुम्हारा जो अर्थ पुनरुक्ति दोष के ग्रस्त है उसका वह अर्थ क्यों करना लगाइए फल देखना ऐसा करने पर भी एक तो कोई प्रमाण नहीं वो ऐसा अर्थ करने में तुष्टुर्जन न्याय से भी ऐसा तो नाम पद का अतिरिक्त अर्थ न करके अतिरिक्त अर्थ हुआ है नहीं। वही अर्थ करने से पुनरुक्ति पुनरुक्तिरोष होता है वही अर्थ करने से क्या होता है बताइए ही समझ में तो और क्या होगा जब पुनरुक्तिष होगा तब नाम दे सार्थक हुआ नाम दे पद अनर्थक होता है नाम दे पद को तो कैसा होता है नहीं। आ, में इसका हो सका और देखो श्रुति में जो दसो प्रतिशत हैं तो कहीं भी कार्य को मिथ्या कहा जाता है तो श्रुति में कार्य को कहीं भी मिथ्या नहीं कहा जाता है तो वाचारम्भ के बल पर क्या कहते हैं कि विकार मतलब कार्य वाणी का आलम्बन मात्र है अर्थात वास्तव में नहीं।, नहीं है मतलब मिथ्या है वाणी का आलम्बन मात्र है अर्थात हाँ कहीं स्पष्ट रूप श्रुति कहीं मिथ्या कहती है कहते हैं श्रुति में कार्य को कहीं भी मिथ्या नहीं कहा जाता है वाचारंभ के बल पर कार्य के मिथ्यात्व की कल्पना कल्पना होती है क्या कल्पना होती है तो श्रुत अर्थ का त्याग तो श्रुतान दोष होता है और अश्रुत कल्पना यह अर्थ है कि नहीं है तो कार्य के मिथ्यात्व की कल्पना अश्रुत कल्पना होती है और यह भी एक दोष है लग गया अब ध्यान देना दूसरी बात मृतिका सत्यम से क्या है अन्य सबको मिथ्या है क्या विश्लेषणों का निषेध हो जाएगा क्या अंश से विरोध हो रहा है चलिए ध्यान देना यह अभी एक दोष है क्या अशुद्ध कल्पना मृतिका के सत्यत्व मात्र की भी अक्षा होने पर कहते हैं मृतिका इत्यो सत्यम सुनो यदि मृतिका वाक्य बोलना मृतिका यदि मिट्टी के सत्यत्व कहा जाता है तो इति पद की कोई सार्थकता है मृतिका एवं सत्यम श्रुति को कहना चाहिए क्या कहना चाहिए इति नहीं लगाना चाहिए भी। बात ही समझ में मृतिका के सत्यत्व मात्र की विवक्षा होने पर इति पद व्यर्थ होता है इति पद इसलिए इन्होने क्या किया इति गर्थ है या कथन क्या अर्थ किया है या कथन ही सत्य है कौन सा कथन जो श्रुति के पहले वाला कथन वाचारम्ण। वाचा, विकारों यही कथन कौन सा कथन वाचारणम विकारों नाम व्ययम है ना अब ये कथन कैसे वाक व्यवहार के लिए और कायिक व्यवहार के लिए मृत पिंड से संबंध रखने वाले घटक सरावतवादी विकार और घटादी नाम होते हैं है ना? घटादी मिट्टी हैं। है अच्छा नहीं यह कथन मतलब यही घटादी मिट्टी है यह कथन कौन सा कथन घटा इतना ही पकड़ना पूरा नहीं घटादी मिट्टी है या कथन इतना ही लेंगे घटादी मिट्टी है या कथन ही यहाँ इस कथन को तो सत्य कहा जा रहा है इसे इस कथन झूठा है क्या तो ये वाक्य प्रयोग भी तो सत्य है यदि केवल मिट्टी सत्य हो और मिट्टी का जो कथन है एक वाक्यवहार है की नहीं केवल मिट्टी सत्य हो मिट्टी का कथन सत्य न हो तो इसी पदग्रत हो जाएगा इसी हाँ। तो उसका कथन भी सत्य है मिट्टी सत्य है उसका कथन भी सत्य है घटादी मिट्टी है जब यह कथन सत्य हो गया तो घट रहेगी नहीं घटादी मिट्टी है मृतिका का घटादी मिट्टी है या कथन सत्य है तो घट तो झूठा हो गया क्या जगत ब्रह्म है ये कथन यदि सत्य होगा तो जगत झूठा हो जाएगा क्या झूठा होगा तो जगत ब्रह्म कैसे कह सकते हैं आप पंक्ति लगाइए इन दोषों के कारण शंकर सम्मत अर्थ विद्वानों के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है थोड़ा और देखो अब वाचारणम पद के चले आगे ये बहुत सारी बात आ गई ये तो वाचार्य मणम का कर दिया कि दोष हुआ और नाम नियम पद व्यर्थ भी हो गया तो क्या इसल्पनाथ शुर्थ हो गई और मिट्टी ही सत्य और कुछ सत्य ने तो इीच में इति लगाया मतलब ये कथन सत्य है घटारी मिट्टी का है यह कथन सत्य है केवल मिट्टी सत्य है ये बात नहीं मिट्टी उस सत्य है ही ये कथन भी सत्य है और जब कथन सत्य हो गया घटारी मिट्टी तो घटारी झूठे हो गया आगे लोग सोचते हैं कि दूसरे शास्त्र में कोई बिचारी नहीं है कोई चिंतनी नहीं है तभी लोग कहते हैं दूसरे शास्त्र में पढ़ना चाहिए तो सोचो उसमें कुछ है ही नहीं है तुम है बहुत है पढ़कर के बहुत कुछ है उन्होंने कल्पना भी नहीं कही थी कि वो भी ऐसा है दूसरे शास्त्र में अब वाचार्य मण के अन्य अर्थों का विचार किया जाता है वो तो शांकर भाष्यकार का था जो पहले है ना अब ये अर्थ भी संकर। मतलब क्या है वो शांकर भाष्य यथावत था अब शांकर संप्रदाय में जैसे जैसे अर्थ करते हैं वे अर्थ भी लिए जाते हैं चलिए वाचारण पद का वाच इंद्री के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अर्थ क्या यदि कोई करे ना अर्थ क्या वाक के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अर्थ कोई कहे कि यह विकार क्या है वाक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला है मतलब वास्तव में है ना? कि वाक के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला किसका अर्थ करेंगे तो किया जाने वाला तो वाक इंद्री के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अर्थ कर दिया वाचारणम का है ना तो अब देखना तो वाक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला विकार है कि नाम है आप बताओ थोड़ा वाक इंद्री के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा नाम की उसका भिक, वो विकार कार्य हाँ तो का यदि करें कि वाक इंद्री के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला में किसके साथ होगा ना। नाम नियम के साथ विकार के साथ उन्हें हो पाएगा तो ये अस्पी युक्त हो गया क्योंकि विकार वाक इंद्री के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है, है ना वो तो फुलाल का जो है चक्र व्यापार से ही होगा लगभग लगाइए वाचारणम पद का वाक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अर्थ करने पर इसका नाम ध्यय के साथ ही होता है। वाणी के द्वारा कहते हैं कुछ नहीं लग गया विकार के साथ नहीं होता है क्योंकि विकार वाक इंद्रिय से उत्पन्न नहीं किया जाता है लगा यदि मण पद का लग गया यार्थ करें कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला यार्थ करें कुलाल के लिए कुलाल के द्वारा दुण। व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला वाचारण मैडम का क्या अर्थ करें व्यवहार के।, तो के लिए उत्पन्न किया जाने वाला तो व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला तो कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए किसके द्वारा कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए क्या उत्पन्न किया जाएगा तो कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला विकार होगा घटा या तो नाम भी होगा नाम तो पहले से घट लोग जानते हैं कुलाल नाम उत्पन्न करता है क्या तो कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला अर्थ किया जाए तो वह आचार्य मण का किसके साथ उनमें होगा केवल कुलाल कुल नाम को उत्पन्न करता है क्या तो किसके साथ उनमें होगा वो आचार्य मण पर कार्य करें कुलाल के द्वारा व्यवहार के लिए उत्पन्न किया जाने वाला तो क्या उत्पन्न किया जाता है विकार की नाम कुलाल के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है ना. तो नाम के साथ होता होगा यह से किया जाए तो वो आचार का नाम धेय के साथ उनमें नहीं होता है क्योंकि नाम कुलाल के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता ना. आया ना. इन दोषों के कारण उक्त का त्याग किया जाता है ये सब शंकर संप्रदाय के ग्रंथों में दिया हुआ कई कुछ कही कुछ तथा सिद्धांत में ये विशिष्टा सिद्धांत में मृत पिंड पद का अध्ययन करते हैं अध्यार तो ये भी करते हैं कहीं कुलाल के द्वारा अध्यार तो करते हैं ना ये कहीं कुछ कहीं हाँ आज ध्यान देना तो अध्यय क्यों करते हैं कि वाग इंद्री के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला घटेगा जो तो विकास उत्पन्न होता है क्या तो इसलिए फिर क्या अध्ययन करके तो लगाना पड़ेगा सिद्धांत में मृत पिंड पद का अध्ययन करके व्यवहार के लिए नाम रूप मृत पिंड से संबंधित होते हैं है ना वाचा करते व्यवहार के लिए वाचिक व्यवहार के लिए कायिक व्यवहार के लिए है ना है मृत पिंड से संबंधित कौन होते हैं नाम और रूप नाम और रूप का मतलब क्या हुआ अधिकार या अर्थ किया जाता है लग गया मृत पिंड से नाम रूप का संबंध न होने पर लोक व्यवहार ही सिद्ध इस व्यवहार रूप प्रयोजन का कथन करने वाला कौन सा पद है वाचा पद लगा अब लग गया ये और कल जो एक अलग से उस समय आपने पेट निकाला था उसको कल बता करके सच ठीक है अब दोनों वर्षो की तुलना करो हम्म hmm. कौन सा अर्थ उपाधेय है कौन सा अर्थ त्याग है त्याग है और फिर श्रुति में विवर्थ का दृष्टान्त तो है ही नहीं परिणाम का ही दृष्टान्त है परिणाम के दृष्टान्त में भी कौन सा अर्थ उचित है मृत्यु कहने से सबका मिथ्या तो सिद्ध होता है क्या यदि मिट्टी को ही सत्य कहना है और व्यवहार को किसी कथन को सत्य नहीं कहना है किसी को तो फिर क्या इति का भी प्रयोग क्यों किया है ना और जब वारी का आलम्बन मात्र अर्थ करते हैं तो फिर नाम नियम पर व्य हो जाता है तो ये सब क्या है ये है ना ये सब बहुत विचारणी जैसे होते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण मद